श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद अस्सी चौबीस में अठारह सौ चौरासी नारद ने राम से कहा राम तुम अयोध्या में बैठे हो रावण का वध कैसे होगा तुम तो उसी के लिए अवतीर्ण हुए हो राम ने कहा नारद समय होने दो रावण का कर्म क्षय होने दो तब उसके वध की तैयारी होगी हरे अच्छा संसार में इतने दुख क्यों हैं श्री राम कृष्ण यह संसार उनकी लीला है खेल की तरह इस लीला में सुख दुख पाप पुण्य ज्ञान अज्ञान भला बुरा सब कुछ है दुख पाप ये सब न रहने से लीला नहीं चलती लुका लुकोवल खेल में खूटी छूना पड़ता है खेल के प्रारंभ में ही ढाई छूने पर वह संतुष्ट नहीं होती ईश्वर ढाई की इच्छा है कि खेल कुछ देर तक चलता रहे उसके बाद लाखों पतंगों में से दो एक कटते हैं माँ तब तुम हंसती हुई हथेली बजाती हो अर्थात ईश्वर का दर्शन करके एक दो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं बहुत तपस्या के बाद उनकी कृपा से तब माँ आनंद से हथेली बजाती है ओहो कट गया यह कहकर हरी परंतु इसी खेल में तो हमारे प्राण जो निकलते हैं श्री राम कृष्ण हंसकर तुम कौन हो कहो ना ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं माया जीव जगत चौबीस तत्व सांप बनकर काटता हूँ और ओझा बनकर झाड़ फूंक करता हूँ वे विद्या अविद्या दोनों ही बने हुए हैं अविद्या माया द्वारा अज्ञानी जीव बने हुए हैं विद्या माया द्वारा था गुरु के रूप में ओझा बनकर झाड़ फूंक कर रहे हैं अज्ञान ज्ञान विज्ञान ज्ञानी देखते हैं वे ही करता है सृष्टि स्थिति तथा संहार कर रहे हैं विज्ञानी देखता है कि वे ही यह सब बने हुए हैं महाभाव प्रेम होने पर देखता है उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है भाव के सामने भक्ति फीकी है भाव पकने पर महाभाव प्रेम वंदे के प्रति क्या तुम अभी भी ध्यान के समय घंटे का शब्द सुनते हो वंदे रोज उसी शब्द को सुनता हूँ फिर रूप का दर्शन एक बार मन द्वारा अनुभव कर लेने पर क्या वह फिर रुकता है श्री रामकृष्ण हंसकर हाँ लकड़ी में एक बार आग लग जाने पर फिर बूझती नहीं भक्तों के प्रति ये विश्वास की अनेक बातें जानते हैं वंदे मेरा विश्वास बहुत अधिक है श्री राम कृष्ण अपने घर की औरतों को बलराम की लड़कियों के साथ लाना वंदे बलराम कौन है श्री राम कृष्ण बलराम को नहीं जानते बोसपाड़ा में घर है किसी सरल चित व्यक्ति को देखकर कर श्री राम कृष्ण आनंद में विभोर हो जाते हैं वंदे बहुत सरल हैं निरंजन भी सरल है इसीलिए उसे भी बहुत चाहते हैं श्री राम मास्टर के प्रति तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए क्यों कह रहा हूँ यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं